लव तलवकार सा के नोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम खंड में चतुर्थ पूरा हुआ था चतुर्था वाग अभ्युदय तदेव ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्व विदि उपासते यदिद शब्द का दो अर्थ कहा गया एक वाघ इंद्रिय दूसरा वर्ण जो कि समूह हो करके समुदाय में वर्ण और निर्दिष्ट क्रम में रह करके शक्ति विशिष्ट हो कर के अर्थों को प्रकाश करने का सामर्थ्य वाला उसको भी वाक कहा जाएगा तो वाघ और ऐसे वाक पद शब्द उसके द्वारा ये ब्रह्म प्रकाशन प्रकाशित तो नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म इनका स्वरूप है अर्थात ये सबको सत्तास्फूर्ति देने वाला है जो जिसका स्वरूप है वो उसको विषय नहीं कर पाएगा कर्तिकर्म विरोध होगा आगे मंत्र पंच मंत्र यन मनसा न मनुते मतम तदेव ब्रह्मत्वं ब्रह्म नदास मनसा न मनुते येना मनो मतम आहु तदेव ब्रह्मत्वं विधि न इदम यदिदम उपास मनसा य मनुते यदर्था वो ब्रह्म मन के द्वारा जो ब्रह्म न मनुते न मनुते लोक लोके लोक जना जने जन मनुष्यों के द्वारा मन मनुष्य मन के द्वारा जिस ब्रह्म का विषय नहीं बना पाते हैं जिस ब्रह्म को विषय नहीं बना पाते हैं अपितु ये न इति आहु जिस चैतन्य के द्वारा ये मानव मतम मतम अर्थात विषय व्याप्तम ऐसा कहेंगे भाष्य में जिस चैतन्य के द्वारा मानव व्याप्तम व्याप्तम अर्थात जिस चैतन्य मन को सत्ता स्फूर्ति दे करके चलने का सामर्थ्य देता है जैसा हम कहते हैं जिस मिट्टी के द्वारा घट व्याप्त तो मिट्टी के द्वारा घट व्याप्त अर्थात मिट्टी ही घट को सत्ता और स्फूर्ति देता है तो हम कहते हैं है तो घट है तो क्या है पदार्थ वहाँ मिट्टी ही है तो घट दिखता है कहते हैं घट दिखता है वहाँ क्या वास्तव मिट्टी ही दिखता है तो इसी प्रकार की सत्ता स्फूर्ति जो देता है वही मुख्य है माना जाएगा इसी प्रकार की यहाँ चैतन्य ही मन को सत्ता स्फूर्ति देता है अर्थात मन ये क्या चीज है कहते हैं ये चैतन्य ही है तदेव ब्रह्मत्वं तुम विधि मन को सामर्थ्य देने वाला जो है वो ब्रह्म है ऐसा जानना है न इदम यदिदम उपासते हम जिसको उपासना करते हैं हमसे भिन्न मान करके वो ब्रह्म नहीं है भाष्य में य मनसा न मनुते प्रतीक लिया गया मंत्र का इसका अर्थ आगे कहते हैं मन इति अंतकरणम बुद्धि मनसोर एकत्वेन न बुद्धि और मन ये दोनों को ले करके यहाँ मन शब्द से कह दिया गया अर्थात मन अंतकरण मनुते इति मन ये मन का लक्षण कह दिया गया मनुते अनैन इति मन मन धातु मन अवबोधन है मन ज्ञाने भी है न मन ज्ञाने मनो ज्ञान मन ज्ञान धातु से असुन प्रत्यय हो जाता है असु असुन असुन प्रत्यय होता है उणादि सारे धातु से असुन प्रत्यय उणादि में दो सूत्र है सर्वधातुभ्य इन और एक है सर्वधातुभ्य असुन सर्वधातुभ्यो असुन तो इन प्रत्यय ये तो बहुत मिलता है हरि इत्यादि से बनते हैं और ये असुन होने से ये मनस ये मनस रजस ये सब असुन प्रत्यय हो मन होते अन मन तो इसलिए मन में जो प्रत्यय हुआ किस अर्थ में हुआ करण अर्थ में जिसके द्वारा ज्ञान होता है मन ज्ञान धातु है जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसको मन कहा गया और ये मन सर्व सर्वकरण साधारण सभी जितने सारे कर्ण है सभी करण अर्थात इंद्रिय जितने सारे इंद्रिय है सभी इंद्रियों के साथ ही मन रहेगा तो ये जो ज्ञानेन्द्रिय है जैसे स्रोत्र हो गया कि ज्ञानेन्द्रिय वो किससे बनता है आकाश का सात्विक अंश से और बाघ बाघ इंद्रिय ये कौन सा ज्ञानेंद्रिय है कर्मेंद्रिय है कर्म इंद्रिय है ये किससे बनेगा आकाश का रजोगुण से बनेगा तो ये सब एक एक इंद्रिय हो गए जो कि एक एक अपचीकृत पंच महाभूतों का कार्य होते हैं और एक एक कार्य ये करेंगे और ये मन ये किससे बनता है पांचों भूतों का सात्विक अंश से इसलिए उसमें पांचों भूतों का साथ रहने का सामर्थ्य है और इंद्रियो तो एक एक भूत से बनते हैं इसलिए मन ये सब के साथ रह पाएगा उसके परमात्मा बनाए है ही कि ऐसे ही अर्थात सामर्थ्य दे करके सभी इंद्रियों के साथ वो रहेगा इसलिए कहते हैं सर्व सर्वकरण साधारणम सभी करणों के साथ ये मन रहेगा अच्छा दो नंबर टिप्पणी दिए हैं मनुते अनेन इति व्युत्पादनम व्युत्दना मनन क्रिया प्रति मनस कर्णव मनन क्रिया के प्रति मन का कर्णत्व न तो रूपादिदर्शन क्रिया प्रति आशंका बारय सर्वकरण साधारण कह दिया गया भाष्य में मनुते इति नन मन। अर्थात केवल वो मनन व्यापार करेगा तो फिर कर्णों के साथ नहीं रहेगा जब रूप ज्ञान होगा रस ज्ञान होगा उसके साथ मन नहीं रहेगा इस प्रकार के शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार आगे कह दिए सर्वकरण साधारण सभी करण के साथ भी रहेगा किसी भी इंद्रिय से कोई व्यापार हो रहा है तो मन उसके साथ रहेगा उसके लिए आगे हेतु कहते हैं भाष्य में सर्व विषय व्यापकत्वात सर्व विषय सर्व इंद्रिय विषय व्यापकवाद जो इंद्रिय का जो विषय होता है मन का भी वो विषय बन जाएगा साक्षात नहीं इंद्रियो के द्वारा क्योंकि मन भी उसी पदार्थ से बना है जिस पदार्थ से ये इंद्रिय बने हुए हैं आगे काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर धृति हृत्य तत्सर्व मन एव इति श्रुते मन एव एव के आगे हम लोग इन्वर्टेड पूरा कर देंगे कामों से इन्वर्टेड आरंभ हुआ था ना उसको पूरा कर देंगे इन्वर्टेड पूरा करके इतिश्रुते के आगे वो विराम कट जाएगा ना आ, वो अच्छा नहीं है कट जाएगा तीन नंबर टिप्पणी सर्व विषय व्यापकत्व व्यापक तीन नंबर टिप्पणी तत्र हेतु माह मन सर्वकरण के प्रति साधारण क्यों होगा उसके लिए हेतु दे दे सर्व विषय व्यापकत्व टीका में टिप्पणी में सर्व इंद्रिय विषय ज्ञाने जननीय सर्वे ही इंद्रिये ही विषय ज्ञाने जननीय कोई भी इंद्रिय से विषय ज्ञान होता है तो होने में तत् सम्बन्ध से उसका संबंध भी चाहिए किसका इंद्रिय से विषय का ज्ञान होने में उसका भी संबंध चाहिए मन का इसलिए कहते तत्व तो तो संबंध से अपेक्षित इसलिए वो सभी का व्यापक होगा कोई भी कुछ भी करेगा वह मन को रहना पड़ेगा इसलिए सर्व विषय व्यापक सर्व विषय अर्थात इंद्रियों का विषय होता है मन भी साथ में रहेगा इसलिए सर्व विषय व्यापक कहा गया ठीक है मैं तत्र हेतु टिप्पणी में तत्र हेतु हे आह सर्व विषय व्यापकत्व आदि इतना तो प्रतीक लिया गया और हम लोग अभी मतलब ये निर्णय करने रहे कि प्रतीक के आगे सर्वदा हाईफेन लगा देंगे ताकि वो निश्चय होगा कि ये प्रतीक के आगे उसका व्याख्यान हो रहा है अच्छा हाईफेन तो और तो वो तो क्यों हाँ वो भी रहेगा मतलब हम लोग का ये अभी ले रहे कि सर्वदा प्रतीक के आगे एक हाइफेन रहेगा ये ले रहे अच्छा इसमें थोड़ा वे विचार है क्या है कहीं अवतरणी का दे करके हाइफेन दे करके प्रतीक देते हैं और कहीं प्रतीक दे करके आगे उसका विवरण आरम्भ करते हैं वहाँ देखेंगे टीका इत्यादि में ब्रह्मसूत्र इत्यादि में अन्यत्र देखेंगे टीका में यह भी कहीं कहीं मिल जाएगा तो वहाँ अर्थात उसके बाद भी विराम रहता है ये दोनों प्रकार की होता है चलिए हम लोग ये अगर नियम लेते हैं कि प्रतीक के आगे सर्वदा हाइफ़न रखेंगे तो ठीक है है ठीक है, अच्छा, है चलिए इसका भी होता है कहीं कहीं दिखता है कोई बात नहीं आगे चार नंबर टिप्पणी कामो संकल्प विचिकित्सा मनसो लक्षण मुक्त मन का पहले लक्षण भाष्यकार ने कह दिए क्या कह दिया मन का लक्षण मनुते अनैन इति मन ये तो लक्षण कह दिया गया कह करके श्रुति मुखे न स्वरूपम दर्शेती मन का स्वरूप दिखाते हैं लक्षण तो दिखा दिए स्वरूप दिखाते हैं श्रुति आगे कहते हैं कि काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ये सब श्रुति वो क्या कहता है ये श्रुति बुद्धि मनुस्वर एक अनुकूल अच्छा हाँ ठीक है उसको बाद में देखे पहले श्रुति को समझ जाते हैं भाष्य में काम संकल्पो काम इच्छा संकल्प अर्थात तो मन का है व्यापार है शोभन बुद्धि कहते हैं संकल्प विचिकित्सा विचिकित्सा संशय श्रद्धा अश्रद्धा ये सब धृति अधृति ह्रीर ह्रीर का अर्थ लज्जा आगे धीर धीर अर्थात तो बुद्धि मतलब यहाँ बुद्धि की वृत्ति आगे भी भी भयत सर्व मन एव ये श्रुति के द्वारा वेदांति ये सिद्ध करते हैं ये जो काम संकल्प इत्यादि ये सब मन का ही परिणाम है मन अर्थात अंतकरण अंतःकरण का ही परिणाम है नया एक लोग कहेंगे ये सब काम संकल्प भी चिकित्सा ये सब कहा उत्पन्न होगा आत्मा में तो उनके लिए आत्मा हो जाएगा उपादान और मन हो जाएगा सहकारी कारण कहेंगे असमवाय कारण कहेंगे मन संयोग को कारण कहते मनो सहकारी कहेंगे वैदांति कहते हैं मन सहकारी नहीं मन ही उपादान है ये श्रुति प्रमाण दिया जाता है उसके लिए ये सब मन एव मन एव कहने से मन यहाँ सहकारी कारण नहीं है हम कह देंगे क्या घट कुललाल एव इस प्रकार नहीं कह कि पाए किंतु तो घट मृद एव ये कह सकते हैं तो जहां हम समानाधिकरण कर देंगे वहां जानेंगे कि उपादान कारण है जो निमित्त कारण होगा सहकारी होगा उसको समानाधिकरण कह नहीं पाएंगे तो वेदांती यहाँ कहते हैं कि मन एवं ये समानाधिकरण कहा गया इसलिए मन ही उपादान कारण चार नंबर टिप्पणी देख रहे थे मनस्व लक्षण मुक्त श्रुति मुखे न दर्शयति दर्शयती काम इत्यादि न अभी मन का स्वरूप दिखाते हैं कि काम संकल्प विचिकित्सा यही से मन का स्वरूप मन का ये सब परिणाम हो जाता है वास्तविक मन का परिणाम होने से ही हमको मन का स्वरूप पता चलता है सुसुप्ति में मन का परिणाम होता है नहीं होता है इसलिए मन का कोई पता भी नहीं रहता मन का परिणाम होने से ही पता चलता है आगे टिप्पणी में बुद्धि मनसोर एक यम श्रुति अनुकुला इति अवधेय सर्वम मन एवं कह दिया गया तो काम संकल्पों विचिकित्सा तो ये सब कहते हैं कि ये सब मन ही है इसमें मन का भी कुछ कार्य है और बुद्धि का भी कुछ कार्य है जैसे आगे कह दिया गया कि ह्री धीर ये सब मन का अर्थात ये सब बुद्धि का कार्य तो लज्जा अर्थात तो मन के द्वारा कुछ विषय ग्रहण हो जाने के बाद आगे ये क्रिया हो गया ये बुद्धि वहाँ काम करने से लज्जा होती है और जो धी धी थे तो बुद्धि की वृत्ति है श्रद्धा ये बुद्धि के परिणाम है तो इसलिए मनो बुद्धि दोनों को मिला करके यहाँ मन एव ऐसे कह दिया गया ये मंत्र उसमें प्रमाण है कि बुद्धि को मिला करके कहा जाता है सर्वत्र नहीं कहीं कहते हैं भाई भाई भाई कहा काम इत्यादि ना देखिए हम लोग का नियम का वे विचार हो गया <laughs> तो ठीक है दोनों ही रख सकते है इसलिए तो दोनों ही रख सकते हैं ठीक है तो ठीक है जैसा करना है मतलब सुविधा जैसा है किंतु आगे हम लोग कोशिश करेंगे फिर जैसे ही बड़े महाराजी का है ऐसे ही कर देंगे और ठीक है तो बुद्धि नहीं ज्यादा लगाएंगे नहीं तो ये सब संशय में हम लोग का भी और जो कमजोर बुद्धि है और कमजोर हो जाएगा आगे भाष्य में कामादि वृत्तिमन मनस कामादि वृत्ति वाला वृत्ति अर्थात परिणाम ये मन का ही सब परिणाम है कामादि वृत्तिमान मनस ये मनस के आगे कुछ अर्धविरा इत्यादि पूर्ण विराम कुछ नहीं है नहीं है ये नया में दिया गया यहाँ नहीं दिया गया ठीक है कामादि आदि वृत्ति मन मन तो यहाँ तक ये यह वाक्य अर्थात तो ये मंत्र का व्याख्यान पूरा हो जाता है तेन न उस मन के द्वारा मंत्र में है यन मनसा तो मन को पहले उसका लक्षण कहे उसका स्वरूप कहे आगे कहते हैं कि ते उसके द्वारा मनुषा मनसा अर्थात मन का धर्म हो गया वृत्ति वाला होना तो वृत्ति मत अंत है न इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा यत य्योतिर मंत्र है यत मनसा न मनुते यत का अर्थ कहते हैं भाष्यकार चैतन्य ज्योति है चैतन्य है और वही ज्योति ज्योति प्रकाश है वो और उस क्या करता है वो कहते हैं मनसो मन का वो अवभाषक अवभाषक प्रकाशक मन को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है न मनुते जो चैतन्य ज्योति मन के द्वारा वृत्ति विशिष्ट अंतःकरण के द्वारा न मनुते न मनुते अर्थात न संकल्प होती नश्चिन होती संकल्प भी नहीं करता है और निश्चय भी नहीं करता है तथ विषय का अर्थात तो उसको विषय नहीं बनाता है न निश्चिन्ती निश्चिन होती के आगे इन्वर्टेड है क्या पूर्ण विराम अच्छा ये पुराना पुस्तक में वहां इन्वर्टेड था वो नहीं रहेगा आगे मनसो अवभाषक नियंत्रित मन का अवभासक है और मन का नियामक है जो जिसको सत्ता स्फूर्ति देगा वही उसका नियामक होगा जैसे कि हैं बालक जब दूर में घर से दूर में रह करके अध्ययन करता है कहीं विद्यालय में तो घर से उसको पिताजी उसके लिए धन प्राप्त करवाते हैं पैसा भेजते हैं तो कहते हैं कि अभी बालक का वहाँ अध्ययन कर पाने का सामर्थ्य वो पिताजी ही देते हैं तो अध्ययन करने का सामर्थ्य पिताजी ही देते हैं तो इसी प्रकार की यहाँ चैतन्य ही मन का अवभाषक करता है उसको सामर्थ्य देता है और जब तक वो अर्थात पिताजी उसको भरण पोषण देते रहेंगे तब तो जो कहेंगे उसको मानना होगा वो पिताजी नियमक हो जाते हैं <laughs Luckily> तो इसी प्रकार की यहाँ क्योंकि उसी का सत्ता स्फूर्ति वही देने वाले होते हैं मन का अवभाषक होकर के मन का नियामक अवभाषकत्व नियंत्रित्वात इसमें तृतीया आया एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं अभाषक नियंत्रित अभेदार्था तृतीया पुराना पुस्तक में तृतीया तृतीय हो गया अभेदार्था तृतीया यह जो तृतीया है अभेद में है अर्थात अवभाषक नियंत्री इस प्रकार की कोई करण नहीं है जैसे कहते हैं कुठारेण चिनत्ति तो वहाँ कुठार कारण हुआ कि यहाँ किंतु अवभाषक जो है वही नियंता है ये अभेद में तृतीया अवभाषकवात्मक नियंत बत, चैतन्य ज्योतिषी शेष अवभाषक है और नियंता है समान अर्थ है अभेद में तृतीय आगे भाष्य में सर्विषं प्रति प्रत्यग एवं स्वात्म न प्रवर्तते अंतक सभी विषयों के प्रति प्रत्यक प्रत्यक अर्थात सभी विषय का यही स्वरूप है तो होने से उसको कोई और प्रकाश नहीं कर पाएंगे सर्व विषय प्रति प्रत्यक इति सभी विषय का यही स्वरूप है आत्मा है इसलिए स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतकरणम अपना स्वरूप में ये प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे जैसे एक दृष्टांत तो दिया जा सकता है घट में हम जल रख सकते हैं अबे जिस मिट्टी से वो घट बना है वो घट उसी मिट्टी को रख पाएगा क्या नहीं रख पाएगा इसी प्रकार की यहाँ अर्थात इतना सदृश नहीं हुआ फिर भी थोड़ा ग्रहण करने के लिए वो घट उस मिट्टी को अपने में धारण नहीं कर पाएगा जो घट का कार्य है जल धारण करना अन्य पदार्थों को धारण कर सकता है किन्तु जिससे वो बना है घट का जो कार्य धारण करना वो जिससे बना है उसको धारण नहीं कर पाएगा ये यहाँ तात्पर्य है तो, अच्छा, टिप्पणी दे दी पुराना पुस्तक किसके पास है तो इसमें एक संशोधन है तो, दो नंबर टिप्पणी में है सर्व विषय प्रतीम सर्वम प्रति प्रत्यगात्मा एवं चैतन्यम स्वभाष्य चैतन्य के द्वारा भाष्य सभी के प्रति प्रत्यगात्मा अच्छा स्वभाष्यम सर्वम प्रति प्रत्यगात्मा एवं चैतन्यम सो स्वपद से चैतन्यम चैतन्यम के द्वारा भाष्य यहाँ हो गया मन मन सर्वम प्रति मन बुद्धि जितने भी विषय है सभी के प्रति प्रत्यगात्मा प्रत्येगात्मा स्वरूप चैतन्य जिस जिस को प्रकाशित करता है वो सबका स्वरूप है होने से चैतन्यम इति प्रत्यत्मा चैतन्य स्वात्म तस्तक न दीर्घ है दीर्घ है? नातक प्रवर्तते इत अपने स्वरूप के प्रति कोई भी कार्य प्रवृत्त नहीं हो पाएगा अर्थात स्वरूप को प्रकाश नहीं कर पाएगा आगे भाष्य में अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिष अवभाषित मनसो मनन सामथ्यम अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योति सा समानाधिकरण है चैतन्य ज्योति जो कि मन का अंदर में है जैसा कहेंगे मिट्टी जो कि घटका अंदर में है घटका अंदर में भरा गया जो मिट्टी नहीं है जिस मिट्टी से वो घट बना हुआ है तो कहा जाएगा कि वो मिट्टी वो घटका अंदर में है तो घटका अंदर में है अर्थात घटका वो स्वरूप है और उसके द्वारा घट प्रकाशित तो होता है वो मिट्टी है इसलिए घट हमको दिखता है इसी प्रकार की अंदर में जो चैतन्य ज्योति है अंदर में अर्थात जिसे वो बना हुआ है उस चैतन्य ज्योति के द्वारा अवभाषित प्रकाशित होता है मन मन का मनन सामर्थ्यम मनसो मनन सामर्थ्यम मन में मनन सामर्थ्य वो चैतन्य के द्वारा ही आता है तेन स्वृत्तिकम मनो तेन तेन अर्थात तो उस चैतन्य ज्योति के द्वारा मन तो स्वृत्तिकम तो होती मनो वृत्ति वाला हो जाता है चैतन्य ज्योति है तभी मनो वृत्ति वाला हो जाते हैं। मिट्टी है इसलिए घट जल का धारण कर लेता है अगर मिट्टी नहीं रहेगा घट जल का धारण करेगा नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के चैतन्य ज्योति है तो मन वृत्तिमान हो जाता है परिणाम हो जाता है तेन स्वृत्तिक मनो ये नम्मा मतम विषय कृतम व्याप्तम आहु ये ब्रह्मणा समानाधिकरण है जिस ब्रह्म के द्वारा मतम मतम अर्थात अच्छा विषयी कृतम विषय किया गया विषय किया गया का अर्थ अच्छा कहते हैं व्याप्तम जिसके द्वारा विषय किया विषय किया गया कौन कहते हैं सवृत्तिक मन पहले कह दिया गया सवृत्तिक मन जिस ब्रह्म के द्वारा विषय किया जाता है विषय किया जाता है व्याप्त होता है कथयन्ति ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं ये मन भी उसी चैतन्य से सत्तास्फूर्ति प्राप्त करके अपने विषय को प्रकाश करता है तस्मात्व मनस आत्मा प्रत्यक चेतारम ब्रह्म विधि तस्मात् तद उसी को ही कौन है कहते मनस आत्मानम मन का जो स्वरूप है मन का स्वरूप है अर्थात तो मन का प्रत्येक है प्रत्यक्ष स्वरूप एक ही अर्थ है और मन का चेतनिता रन चेतन जैसा लगता है उस मन का चेतनिता मन को चेतन जो बनाता है वही ब्रह्म विद्धि ऐसे जानियात न इदम इत्यादि पूर्ववत पहले भी कहा गया था नेदम य दिदम उपास आगे ये पंचम मंत्र भाष्य में पूरा हुआ यहाँ पांच पूरा होना चाहिए अगर कुछ अलग है तो संशोधन कर लेने का है ठीक है अच्छा आगे यहाँ टीका में सर्वम स्पष्टम इति न्याख्यातम पंचम और ष्ठ दोनों मंत्र में कोई टीका नहीं है पंचम मंत्र तो पूरा हुआ जैसे कहा गया कि बाघ जिसको प्रकाशित तो नहीं करेगा अपितु बाघ जिसके द्वारा प्रकाशित तो होता है अभी पंचम मंत्र में आया मन जिसको प्रकाश नहीं करेगा अपितु मन जिसके द्वारा प्रकाशित तो होता है आगे उसी क्रम से और कहते हैं यत चक्षुसा न पश्यति ये न चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न यदिदं उपासते चक्षुसा चक्षुषा न पश्यति यत, यत ब्रह्म के द्वारा जिसको नहीं देखता है नहीं देखता है तो चक्षु का कार्य है रूप अथवा रूप विशिष्ट द्रव्य को प्रकाशित कर देगा किंतु ये चक्षु ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगा अपितु ये न जिस ब्रह्म के द्वारा चैतन्य ज्योति के द्वारा चक्षुंशी पश्यती चक्षुंशी ये द्वितीय बहुवचन है जिस ब्रह्म के द्वारा चक्षु को देखता है चक्षु को अर्थात चाक्षुष ज्ञान को जानता है हमको चाक्षुष ज्ञान हुआ चाक्षुष ज्ञान अर्थात चक्षुर्जन्य ज्ञान को चाक्षुष ज्ञान कहेंगे हम लोग इसको देखते हैं तो कहते हैं ये ज्ञान हुआ लेखनी ये हम लेखनी कहते हैं ये जो ज्ञान हुआ इसको कहते हैं चाक्षुष ज्ञान क्योंकि चक्षुसा जायते चाक्षुष ज्ञान हम जो शब्द उच्चारण करते हैं वो आप लोग स्त्रोत्र के द्वारा ग्रहण करते हैं उसको कहेंगे श्रावण ज्ञान श्रवण जायते थे श्रावण यहाँ चक्षुषी अर्थात चाक्षुष ज्ञान चाकुष ज्ञान अर्थात चक्षुजन्य अंतकरण वृत्ति को जिस चैतन्य सत्ता के द्वारा ये जीव जानता है ये चाक्षुष वृत्ति को तदेव ब्रह्म तम विधि चक्षु उसको प्रकाशित तो नहीं करेगा अपितु चैतन्य है बोल करके हम जानते हैं हमको चक्षु के द्वारा ज्ञान हो रहा है उसी को ही ब्रह्म जानना है नदम यदिदम उपासते जिसको हम अपने से भिन्न मान करके उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है भाष्य में यत् चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोति अंत करण वृत्ति संयुक्त न अंत करण वृत्ति संयुक्त न चक्षुषा इस प्रकार की अन्वय होगा चक्षु के द्वारा नहीं देखता है केवल चक्षु हो जाएगा किन्तु मन नहीं है साथ में कुछ ज्ञान होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं अंतकरण वृत्ति संयुक्त न चक्षुषा न पश्यति न पश्यति का अर्थ न विषयी करोती उसको विषय नहीं बनाता है अर्थात तजन्य ज्ञान नहीं करवा पाता है चक्षुर से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ये न चक्षी पश्यती चक्षुंशी का अर्थ कहते हैं अंतकरण वृत्ति भेद, भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति चक्षुवृत्ति ये कहाँ का रूप हो जाएगा द्वितीय बहुवचन तो इसलिए मंत्र में जो है चक्षुंशी वो भी द्वितीय बहुवचन क्योंकि चक्षुंशी का अर्थ कर दिया अंतकरण वृत्ति भेद भिन्न अंतकरण वृत्ति वृत्ति का भेद नाना प्रकार की वृत्ति होती है तो भेद भिन्न नाना हो जाएगा अथवा ये चार नंबर टिप्पणी दिए हैं अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना भिन्ना का अर्थ संभिन्ना संभिन्ना का अर्थ संयुक्ता अंतःकरण वृत्ति भेद संयुक्ता कौन है कहते हैं चक्षुर वृत्ति चक्षुर जन्य जो अंतःकरण वृत्ति पश्यति पश्यति कौन देखता है लोक लोक जीव जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा जीव ये अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट मतलब अंतःकरण का परिणाम हो जो चाक्षुष ज्ञान उसको जानता है ये न अर्थात तो चैतन्यत्म ज्योतिषा विषयी करोती व्यापनती जिस चैतन्य का उपस्थिति से जीव ये चाक्षुष ज्ञान को जानता है हमको चाक्षुष ज्ञान हुआ ऐसा हम जानते हैं जिस चैतन्य का विद्यमानता से ही ये जानता है ये मंत्र पूरा हुआ तात्पर्य इस मंत्र का वही हो रहा है कि चैतन्य का उपस्थिति को सर्वदा अनुभव करे हमसे कोई भी व्यापार हो रहा है हमको पता चल रहा है ये ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान हो रहा है ये सुख हो रहा है ये श्रद्धा हो रही अश्रद्धा हो रही ये सब जो भी हो रहा है कहेंगे ये सब उसी चैतन्य का उपस्थिति से ही हो रहा है और हम ही वास्तविक वही चैतन्य रूप है इसी क्रम से आगे और कहते हैं यद श्रोत्रेण न येन श्रृणोति मिदं न्रोत्रिद्रुतम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि उपासते यदिद यद् यद यद्रह्मेण न श्रृणोति श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिस ब्रह्म को वो सुनता नहीं अर्थात तो श्रोत्रिय उसको विषय नहीं बना पाएगा श्रुतम् यह स्रोत्र इंद्रिय जिसके द्वारा श्रुतम् अर्थात तो श्रोत इंद्रिय को कार्य करने के लिए जो सामर्थ्य देता है जो द्वितीय मंत्र में कहा गया था स्रोत्र से वही बात यह है श्रोत इंद्रिय उसको विषय नहीं करेगा बरम स्रोत्र इंद्रिय को वो सामर्थ्य देगा तदेव ब्रह्म तवंग उसी को ही ब्रह्म है चैतन्य ज्योति न इदम यदिदम उपासते जिसको हम अपने से भिन्न मान करके उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है भाष्य में यद श्रोत्रेण न श्रीणोती मंत्र का प्रतीक लिया गया अभी श्रोत्रेण न श्रृणोती श्रोत्रेण का अर्थ श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा केवल स्त्रोत्र इंद्रिय कुछ कार्य नहीं कर पाएगा उसके साथ मन को भी होना पड़ेगा इसलिए कहते हैं दिग दिग्देवता अधिष्ठित नकाश कार्यन मनोवृत्ति संयुक्त ये स्रोत्रेण का अर्थ हो गया स्रोत्र ये तत्वबोध में कहते हैं स्रोत्र दिग देवता इस प्रकार कहेंगे बाचो अग्नि इस प्रकार के ये स्रोत्र इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता हो गया दिग दिग दिग्देवतया अधिष्ठित हो गया ये स्रोत्र इंद्रिय तेन स्त्रोत्र और श्रोत इंद्रिय कौन सा भूत का कार्य है आकाश इसलिए कहते हैं आकाश कार्यण श्रोत्रेण श्रोत्रेण का ये सब अर्थ कहते हैं दिग्देवता अधिष्ठित न आकाश कार्यण और मनोवृत्ति संयुक्त है न जो श्रोत्र होगा इंद्रियों मनोवृत्ति के साथ संयुक्त तो होना चाहिए श्रोत्र तभी कार्य करेगा जो मन का भी परिणाम हो इस प्रकार के श्रोत्र इंद्रिय जो कि मनोवृत्ति से संयुक्त है वो भी ब्रह्म को विषयी न करोती विषय नहीं बनाएगा विषय नहीं बनाएगा अर्थात ज्ञान नहीं करवा पाएगा श्रोत इंद्रिय उसी का ज्ञान करवा देगा जिस श्रोत्र इंद्रिय शब्द को ग्रहण करेगा और शब्द में अगर शक्ति होगी तब वो विषय को ज्ञान करवा देगा शब्द उच्चारण कर देंगे खटापू अभी आप लोगों को सब ज्ञान हो गया नहीं हुआ हमको भी नहीं हुआ क्योंकि हमको ही पता नहीं है शब्द तो का अर्थ क्यों इसको ज्ञान नहीं होता है कहते हैं ये शब्दों में कोई शक्ति नहीं है तो श्रोत इंद्रिय उसी का ही ज्ञान करवा सकता है जिस शब्द में ये शक्ति रहेगा तो शब्दों में शक्ति ही नहीं है तो श्रोत्र इंद्रिय बिचारा नहीं करवा पाता है ज्ञान नहीं करवा पाएगा नषयी करोती न विषयी करोती लोको लोक अर्थात जीव ये जीव अपने श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं कर पाता है अपितु ये न इदम श्रोत्र श्रुतम श्रोत्र इदम दिया है मनोय के लिए पहले कह दिया जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा ये स्रोत्रम श्रोत्र इदम श्रुतम श्रुतम अर्थात सामर्थ्य दिया जाता है यत प्रसिद्धम यसिद्धम श्रोतम य प्रसिद्धम श्रोतम श्रुतम एक नंबर टिप्पणी इदम् इति श्रोत इदम इतिदमिर्देश स्फुटती यसिद्धम अच्छा ठीक है श्रोतम इदम् कहा गया तो इदम् कहकर करके कहते तो यथ प्रसिद्धम बीच में दे दिया श्रुतम तो ये न इदम् प्रसिद्धम श्रोतम श्रुतम इस प्रकार के श्रोतम का मतलब उपस्थिति बाद में होगा यत प्रसिद्धम इदम का अर्थ हो गया ये नोत्र इदम यत प्रसिद्धम श्रुतम इस प्रकार के अन्वय है य प्रसिद्धम यद इदम प्रसिद्धम तद यन श्रुतम इति अर्थ दे दिए अन्व टिप्पणी में जो प्रसिद्ध स्रोत्र शुरुत, है वो जिसके द्वारा सुना जाता है सुना जाता है अर्थात उसमें सामर्थ्य जो देता है ये न का अर्थ कहते हैं चैतन्य आत्मा ज्योतिषा चैतन्य स्वरूप जो ज्योति है उसके द्वारा न उसके द्वारा विषय चैतन्य के द्वारा इंद्रिय विषय किया जाता है तो चैतन्य ज्योति के द्वारा स्रोत्र इंद्रिय विषय बनेगा किंतु तो श्रोत इंद्रिय के द्वारा चैतन्य विषय नहीं बनेगा तदेव इत्यादि पूर्ववत तदेव ब्रह्म नेदम यदिद उपास तो होगा प्रसिध्धां प्रसिध्धां के बाद में ना अच्छा तम प्रसिद्धम श्रोतम तेना श्रुतम ठीक है मतलब इसमें क्या है ना थोड़ा अनुय स्पष्ट कर दिया यदिदम श्रुतम उसी का ही अर्थ कहते हैं कि यत प्रसिद्धम तो इसलिए यत प्रसिद्धम श्रोतम वहाँ लिख देना के तद तो ये न सुतम जो प्रसिद्ध हम सबका हम जानते हैं प्रसिद्ध है वो जिसके द्वारा अर्थात जिसका सामर्थ्य प्राप्त करके अपना व्यापार करता है ये सप्तम तो मंत्र हुआ आगे कहते हैं प्राणे न न प्राणीति ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नैदम येदास न प्राणिति ठीक है में न, न प्राणित पुराना पुस्तक में न नहीं था यणे न प्राणिति यहाँ प्राण अर्थात तो घ्राण इंद्रिय लेंगे जो घ्राण इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं होता है तो ये न प्राण प्रणीयते जिसके द्वारा ये घ्राण इंद्रिय अपना व्यापार करता है प्राण प्रणीयत घ्राण इंद्रिय व्यापार करेगा जब अपान वायु चले अपान वायु बाहर से अंदर जाने वाला है तो बाहर से कुछ अंदर जाएगा तभी तो, तो जाकर के घ्राण इंद्रिय कार्य करेगा इसलिए कहते हैं ये न प्राण प्राण उपलक्षित घ्राण अपान वायु उपलक्षित घ्राण प्रणीये तदेव ब्रह्मी अर्थात घ्राण इंद्रिय उसको विषय नहीं करेगा वो घ्राण इंद्रिय को सत्ता देगा सामर्थ्य देगा वही ब्रह्म है ने दिम ने दम जो जिसका हम अपने से भिन्न मान करके उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है टीका में भाष्य में य तो प्राणे न प्राणेन का अर्थ घ्राणे पृथ्वी इसलिए कहते हैं पार्थिवे ना। नासिका पुटांतर अवस्थित न अंत करण प्राण वृत्ति भ्याम सहित न यहाँ तक हो गया प्राणे का अर्थ प्राण का अर्थ हो गया घ्राणेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय अपचीकृत पृथ्वी से बनता है इसलिए पार्थिव तेन पार्थिव और कहाँ रहता है कहते नासिका पुटा अंतर अवस्थित है नासाग्रवर्ती ना ऐसे ये नया एक लोग जो कहते हैं तो नासिका पुट ना, पुट अर्थात छिद्र नासिका छिद्र के अंतर में अवस्थित है ये घ्राणेन्द्रिय अंतकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहिते न अंतकरण भी रहेगा और प्राण की वृत्ति व्यापार भी होगा घाणेन्द्रिय तभी तो कार्य करेगा जब अपान अर्थात बाहर से हम अंदर खींचे और अंतकरण भी मन भी साथ में रहना चाहिए मन अगर अन्यत्र है तो कितना भी सुगंध दुर्गंध होने से ज्ञान नहीं होगा <imitracause>: इसलिए कहते हैं अंतःकरण और प्राण प्राण ये दोनों का वृत्ति अंतःकरण का वृत्ति प्राण का वृत्ति ये दोनों के साथ सहित है न प्राणिति न प्राणिति ये जो घ्राण इंद्रिय हुआ वो गंध को विषय करेगा करेगा किंतु न प्राणिति अर्थात गंधवत न विषय करोती जैसे घ्राण इंद्रिय गंध को विषय करता है ऐसे ये ब्रह्म को विषय नहीं करेगा गंधवत ये विषय में दिया गंधक वो तो विषय कर लेगा किंतु ब्रह्म को विषय नहीं करेगा ये हो गया घर का बता दिए स्थिति ब्रह्म को विषय नहीं कर पाएगा अपितु ये न चैतन्यत्म ज्योतिषा अवभाष्य स्व विषय प्रति प्राण प्रणीयते किंतु जिस चैतन्य चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित हो के सत्ता स्फूर्ति सामर्थ्य प्राप्त करके ये प्राण स्विषय प्रति प्रणीय प्रणीयते स्व विषयक प्रति जाता है प्राण अर्थात यहाँ घर्थात जाता नहीं विषय को ग्रहण कर लेता है स्व विषय प्रति प्राण प्रणीय चैतन्य आत्मज्योति का सत्ता से ही घृणेन्द्रिय कार्य करेगा तदेव इत्यादि सर्व साम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नदम यदिदास पूर्वक जैसा सामान है अच्छा इति प्रथम खंड ये केनोपनिषद का आठ मंत्र में प्रथम खंड पूरा हुआ श्रीमद परमस परिभ्राज आचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद कृत केनोपनिषद पदभाष्य प्रथम खंड टीका में भी यहाँ कोई टीका नहीं है सरल है अच्छा यहाँ तक तो ये प्रथम खंड पूरा हुआ अर्थात आचार्य को जो व्याख्यान करना था प्रश्न के उत्तर की दृष्टि से वो सब कर दिए कर देने के बाद शिष्य को भी लगेगा कि ठीक है हमको भी हो गया तब तो हो गया अर्थात अब तो चले थोड़ा समतल एरिया में कहेंगे भाई हो गया तो अब थोड़ा ऊपर की पहाड़ी की तरफ चलो जा करके थोड़ा और उसका मनोनिधि ध्यान करके दृढ़ कर लो कहते तो नहीं नहीं हो गया हो गया तो अब थोड़ा तो उसको बांट दे दूसरों को तभी तो आचार्य कहते हैं अगर ऐसा है तो हम थोड़ा परीक्षा भी कर लेंगे तो आपको कितना हो गया अथ द्वित यदि मनसे सुतिदरमेवा नून वेत्थ ब्रह्मणोप येथ नू मीमसम एव मिदीत यद से <coughs> यदि मनसे सुबे दवा अल्पम दहर शब्द है अल्प उसका अर्थ होता है दहर ब्रह्म या था न के उपनिषद में दहरम अल्प दहरम एव्वा नून यदेश दहरम एवापी नूनम इस प्रकार की हो जाए अथ नू मीमांसम एवते यहाँ तक ये या आचार्य का वाक्य हो गया आगे शिष्य का वाक्य है मन विदितम इस प्रकार के अच्छा यद अश ब्रह्मणो रूपम जो यह ब्रह्म का रूप यहाँ तक आचार्य ने व्याख्यान कर दिए अभी कहते हैं कि यह जो ब्रह्म का रूप हमने व्याख्यान कर दिया तुम वेथ अभी तक जो तुम बुद्धि में ग्रहण कर लिया तुम बेथ अभी कैसे कहा गया कहते हैं कि वही आपका जो स्वरूप है वही ब्रह्म है इस प्रकार के जानना कहते हैं तुम वेथ अर्थात आप अध्यात्म में अर्थात मैं बोल करके जो जानते हो यदि मन्य से सु वे देती अगर आप मानते हो कि आप उसको बढ़िया करके जान लिया तब तो कहते हैं कि अगर आप उसको सुवेद हो गया अर्थात तो बिल्कुल बढ़िया जान लिए कहते हैं धहरम एव थोड़ा जानते हो अगर बहुत बढ़िया आप ब्रह्मो को जान लिए कहते हैं कि थोड़ा जानते हो धहरम एव अपी नूनम नूनम अवधारण अर्थ में निश्चय अगर आप बढ़िया जान लिए तो थोड़ा जानते हैं क्योंकि बहुत अच्छा जानते हैं कब कहते हैं कि हम कोई इंद्रिय इत्यादि के द्वारा पदार्थ को ग्रहण कर लिया अपने से भिन्न तत्व पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं बिल्कुल हम स्पष्ट जानते हैं इस पदार्थ को जानते हैं कहते हैं चक्षुर इंद्रिय से बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं लेखनी यम कहते हैं जब हम अपने से भिन्न त्विन पदार्थ को जानते हैं तभी उसको सुवेद कहा जाता है तो अगर क्योंकि जब तक हमको ये ब्रह्माकार वृत्ति होकर के थोड़ा निश्चय नहीं होता है ये अंतकरण का स्वभाव ही रहता है बाहर विषय को जानना तो जब हम कहेंगे हमने बिल्कुल ठीक समझ गया तब तो कहेंगे हमको जिस तरफ समझ जिस तरह समझने का संस्कार है हम तो उसी तरह ही समझे होंगे हमको क्या संस्कार है अब तक की पदार्थ हमसे भिन्न है और हम उसको जान रहे हैं कठोपनिषद तो में कहते हैं परांची खानी व्यतिणत स्वयंभू ये सब इंद्रिय और उनका जो पीछे चलने वाला ये इनका स्वभाव होता है कि बाहर पदार्थ को जानना तो अगर आप कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक समझ गए अर्थात पूर्व संस्कार के अनुसार आप कह रहे हैं ठीक समझ गए अर्थात आपने से भिन्न वस्तु को आप समझे हैं ऐसा अगर है तो कहते हैं धहरम आप तक तो कम जानते हैं अभी नूनम निश्चय आचार्य कहते हैं निश्चय आप अभी कम जानते हैं अपना स्वरूप में आप जानते हैं वो पदार्थ को कहते हैं किंतु तो आपने से भिन्नत्व न जानते हैं तो ये आप कम ही जानते हैं अर्थात तो मन बुद्धि इंद्रिय प्राण किसी को आप एक आत्मा बोल करके मान लिया अध्यात्म में और यदश च चम व्यथ और कोई देवता में अर्थात तो अपने से भिन्न कोई इंद्र वरुण अथवा कोई विष्णु शिव प्राण इत्यादि आदित्य किसको अगर आप देवता को भी ब्रह्म बोल करके ठीक से जान लिया तो भी दहरम एवं अपनी नूनम वो भी थोड़ा कम जानते हो पूरा नहीं हुआ अभी ऐसा स्थिति में कहते हैं अथ नू मीमांसम एव ते ते तब अर्थात अभी तुम्हारा तुमको और इसका विचार करना चाहिए कहने से अभी शिष्य फिर समझता है हाँ हो तो ये तो सही में हम जिसको भी जानता है वो तो अपने से भिन्न को ही जानता है और ठीक जानता है कह दिया तो अभी वो जाएगा फिर विचार करके कहेगा कि मन्य विदितम अब तो सुविदितम और पहले कहा था सुविदित अभी कहते हैं कि मानता हूं कि मैं जानता हूँ तो इस प्रकार के अर्थात आत्मत्व ने फिर निश्चय कर लिया टीका में अच्छा पहले भाष्य में एवं हेय उपादेय विपरीतस्व आत्मा ब्रह्म ये प्रत्याय शिष्य अहम ब्रह्म की सुषु वेद इति मृहिया आचार्यः शिष्य बुद्धि विचालार्थ यदि आह एवं हेय उपादेय विपरीत ओम आत्मा ब्रह्म ओं आत्मा ब्रह्म अर्थात तुम हि ब्रह्म हो और ये ब्रह्म हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं है जो विदित है वो हेय होता है तो अर्थात वो विदित नहीं है वो आत्मा और जो अविदित तो होता है उपादेय हमको पता नहीं हम जानने के लिए उसको उद्यम करेंगे उपादेय हो जाता है किंतु ये आत्मा इस प्रकार की हेय उपादेय नहीं है विपरीत है और वो जो आत्मा है वो ब्रह्म है अर्थात तुम ही ब्रह्म हो इस प्रकार की प्रत्यायित ज्ञापित ज्ञान करवाया गया शिष्य अर्थात जिस शिष्य को इस प्रकार के ज्ञान करवाया गया वो भी अहमेव एवं ब्रह्म सुष्टु वेद अहम माम मैं ही ब्रह्म हूं और मैं मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं इस प्रकार के गृहियात इति आशंके इसी प्रकार की वो ग्रहण कर लिया अर्थात तो मैं अपने आप को बढ़िया करके जानता हूँ इस प्रकार के ग्रहण कर लिया आशंक्य आशंका करके आचार्य शिष्य बुद्धि विचालनार्थम शिष्य बुद्धि को विचलन करवाने के लिए कह दिए यदि शिष्य का बुद्धि को विचालन करना ये आचार्य का मुख्य कार्य नहीं है ग्रहण कितना किया उसको जानने के लिए अगर आपसे ठीक ग्रहण नहीं हुआ और आचार्य आगे चल देंगे तो जो वो प्रक्रिया का फॉलो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ इसलिए देखें महाराष्ट्र जब कठिन प्रकरण आता है आजकल थोड़ा घट गया महाराष्ट्र का नहीं तो पहले तो महाराष्ट्र तो कहेंगे कि ये पुस्तक बंद करो पहले कहें पुस्तक बंद करो फिर सुनना है और सुनना आपका थोड़ा एकाग्रता इधर उधर गया तो अगला प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पाएंगे और आप समझ गए समझने के बाद भी महाराज जी उसी प्रश्न को दो चार बार आगे पीछे कर देंगे अगर एक बार भी आप अगर गिर गए अर्थात तो हमको इतना दृढ़ नहीं हुआ है तो ये सब अर्थात आचार्य करते हैं कि निश्चय करने के लिए हमको कितना ग्रहण हुआ कितना नहीं हुआ शिष्य बुद्धि विचालन अर्थ हम यह है कि न्याय कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय कहते हैं स्थूणा अर्थात तो खम्ब खम्ब गाड़ने का समय में हम उसको गाड़ते हैं फिर थोड़ा हिला करके देखते हैं कितना दृढ़ हुआ नहीं हुआ तो और थोड़ा मिट्टी पत्थर डाल करके और उसको दृढ़ करते हैं इसको कहते हैं स्थुणा निखनन शिष्य का बुद्धि को विचलन करते हैं उसको अभी संशय होता है क्या नहीं तो हम कुछ दूर तक समझ जाते हैं समझते हैं कि हाँ ये तो ठीक हो गया हमको पता नहीं चलता और संशय इसमें हो सकता है क्या जैसे हम ये प्रस्तांतरय इत्यादि पढ़ते हैं प्रथम कहेंगे कि गीता पढ़ेंगे कठोर थोड़ा सरल ग्रंथ है इतना कठिन भाष्य इत्यादि में नहीं है चल तो गया पूरा पूरा समझ में आ गया जब अगला ग्रंथ देखेंगे देखेंगे ये पंक्ति तो बड़ा कठिन है इसका अर्थ भी पहले बुद्धि में उतरे अर्थ उतरने के बाद भी प्रथम जो अर्थ जाने थे सरल ग्रंथ पढ़ करके ये ये अर्थ तो कुछ और गंभीर चीज को कहता है अगर हम इस अर्थ को नहीं जानते तो हम ये प्रथम ही प्राथमिक स्तर में जो अर्थ जान लिये उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं तो ये देखेंगे वेदांत तो पढ़ने के समय प्राथमिक ग्रंथ में जो बात कहा जाएगा आगे ग्रंथ में कहेंगे वो तो प्राथमिक अवस्था था इसका और संस्कार किया जाएगा इसलिए आगे, आगे आगे और ग्रंथ पढ़ते हैं इतना बुद्धि हमारा निश्चय हो जाए जाए कि किसी भी स्थिति में और हमको हमारा चित्त विचलित तो नहीं हो जाएगा नहीं तो कहा जाएगा ये ही आत्मस्वरूप है और फिर आगे जाकर के हमको कुछ अनुभव आया जिसके साथ जो हम जाने थे उसका विरोध आ जाएगा ऐसा स्थिति में कठिन हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि जितने सारे संशय हो सकता है सब ग्रंथकार बता देते हैं आज यहाँ तक ओम संग्रुण सन्न इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णु Allah yes.